पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय तत्व समास जड़ तत्व इन तन्मात्राओं से भी अंतर्मुख होने पर ध्यान की परिपक्व अवस्था में केवल अहम अश्मी वृत्ति रह जाती है ये ग्यारह इंद्रियों और पांचों तन्मात्राओं की प्रकृति अहंकार का साक्षात्कार है किंतु व्यक्त प्रकट हो जाने से यह विकृति रूप हो गई इसलिए इसकी अव्यक्त प्रकृति भी अनुमान गम्य माननी पड़ेगी इस अहम वृत्ति से भी अंतर्मुख होने पर अहंकार से रहित केवल अस्मिता वृत्ति रह जाती है यह महत अहंकार की प्रकृति है किंतु अब वह महत भी व्यक्त होने से प्रकृति न रहा विकृति हो गया इसलिए इसकी भी कोई प्रकृति अनुमान गम्य माननी पड़ती है इससे आगे किसी नए जड़ तत्व का साक्षात्कार नहीं होता केवल चेतन तत्व रह जाता है इसलिए यह अनुमान गम्य प्रकृति ही अव्यक्त प्रधान अथवा मूल प्रकृति है इस प्रकार कपिल मुनि के बतलाए हुए जड़ तत्व के ये चौबीसों अवांतर भेद केवल बुद्धि अथवा तर्क की उपज नहीं है किंतु अनुभव सिद्ध है संगति उपर्युक्त रीति से जड़ तत्व के अवांतर भेदों का अनुभव करने के पश्चात जो चेतन तत्व श्रेष्ठ रह जाता है उसको वर्णन अगले चौथे सूत्र में करते हैं उसके दो भेद हैं एक जड़ तत्व से मिला हुआ अर्थात मिश्रित सबल अपर सगुण स्वरूप दूसरा शुद्ध पर निर्गुण स्वरूप मिश्रित के भी दो भेद हैं एक व्यस्त रूप से अनंत शरीरों पिंडों के संबंध से और दूसरा समष्टि रूप से सारे ब्रह्मांड विश्व के संबंध से इन तीनों भेदों का वर्णन एक पुरुष शब्द से अगले सूत्र में करते हैं चेतन तत्व पुरुष पुरुष पुरुष के अर्थों का स्पष्टीकरण पच्चीसवा चेतन तत्व पुरुष है जो तीन अर्थों का बोधक है पहला चेतन तत्व व्यष्टि पिंड शरीर में मिश्रित यथा स यह ऐसो अंतर्हदय आकाश तस्मिन् तस्न्यम पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्यमय यह जो हृदय के अंदर आकाश है उसमें यह पुरुष है जो मन का मालिक अमृत और ज्योतिर्मय है अंतकरणों के अनंत और परिच्छि होने से यह पुरुष अनंत और परिचिन कहाते हैं तथा परिच्छिनता के कारण अल्पज्ञ है इनकी संज्ञा जीव भी है इनकी अपेक्षा से चेतन तत्व आत्मा कहलाता है दूसरा चेतन तत्व ब्रह्मांड समस्त जगत से मिश्रित यथा सहस्रशीर्षा पुरुष सहसाक्ष सहस्रपाक स्वभूमि विस्व तो वृत्तिया अत्यतिष्ठ दशांगुलम श्वेताश्वतरूप वह पुरुष हजारों सिर हजारों नेत्र और हजारों पांव वाला है वह वा इस ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर कर भी दस अंगुल परे खड़ा है अर्थात दसों दिशाओं में व्याप्त हो रहा है समस्ती अंतःकरण के एक और विभु होने से वह एक और सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के कारण सर्वज्ञ है इसकी संज्ञा ईश्वर पुरुष विशेष सगुण ब्रह्म अपर ब्रह्म और सबल ब्रह्म है इसकी अपेक्षा से चेतन तत्व परमात्मा कहलाता है तीसरा शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है यथा एकतावान्च महिमा अतो पुरुषः पुरुषा पादोश विश्वाभूता त्रिपाद्या मृतम दिवी यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है पुरुष परमात्मा शुद्ध चेतन तत्व इससे कहीं बड़ा है सारे भूत इसका एक पाद है उसके तीन पाद अमृत स्वरूप अपने प्रकाश में है इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म पर ब्रह्म और परमात्मा है यह जड़ तत्व की सारी उपाधियों समृष्टि व्यष्टि एकत्व बहुत्व इत्यादि से परे केवल शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसका वर्णन दूसरे प्रकरण में किया गया है